आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ संजय चंद्रा जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और सीनियर टीवी वी जर्नलिस्ट है जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा है इस फील्ड में तो हम उनसे बहुत सारी जानकारी आज के शो में सुनेंगे सभी की तरफ से संजय चंद्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत शुक्रिया आपका आपके श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद और मैं यहाँ आया और मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे साथ आज के शो में हैं और हमारे सभी जो लिस्नर्स हैं श्रोता वो भी आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन और ख़ास अपने परिवार के बारे में भी बताइए जी ज़रूर जरूर, जरूर। देखिए मेरा नाम संजय चंद्रा है और मैं टी पत्रकारिता में पिछले करीब करीब 15 साल से एक्टिव हूं। टीवी पत्रकारिता करने के दौरान जो मेरा मेन बीट रहा जिसे बीट कहा जाए जी। वो क्राइम और पॉलिटिक्स रहा करियर का मेरा 10 साल का वक्त तो क्राइम में बीता क्राइम को कवर करते हुए बीता और क्राइम को कवर करने के दौरान इस देश के में जितने भी बड़े बड़े क्राइम मेरे पत्रकारिता करने के दौरान हुए उसमें से बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े हाथ से कहें या वारदात कहें तो उनको करीब से देखने का मौका मिला और उसको रिपोर्ट करने का मौका मिला लोगों तक बात पहुंचाई कई मुद्दे तो ऐसे थे जैसे कि मैं एक मुद्दे को ज़रूर सामने लाना चाहूँगा आप लोगों ने सुना होगा आरुषी हत्याकांड जो नोएडा में हुआ था हु, हु, हु. वो एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे देश के समाज को और उन लोगों को जो देश के सामाजिक ताने बुने, बाने से बुने रहते हैं और समाज के बारे में सोचते हैं समाज की चिंता करते हैं उस घटना से समाज को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी उस घटना में तो उसका भी गवाह रहा उसकी भी रिपोर्टिंग करी फिर वो मामला आज कहाँ तक पहुँच गया है आप जानते ही हैं ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही क्राइम जर्नलिज्म करने के दौरान हु. उसके बाद फिर मेरा झुकाव और मुझे मौका भी मिला पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने का तो फिर मैं पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा ये तो खैर जर्नलिज़्म से जुड़ी बातें हैं लेकिन मैं थोड़ा अपने परिवार के बारे में बता दूँ फिर आगे मौका ना मिले मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे और रेलवे में ग्रेड थ्री श्रेणी में वो काम करते रहे और हम लोग अपने परिवार में मैं चार भाई और दो बहनों का परिवार है मेरे अलावा सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं मैंने ही देर करके निजी क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाया था और उस वक्त जब मैं आ रहा था जर्नलिज़्म का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था नहीं। लेकिन हाँ टी वी का वक्त आ चुका था बल्कि ये कहें कि टीवी जर्नलिज्म का सुनहरा वक्त था और उस वक्त टीवी जर्नलिज्म में आने का मतलब स्क्रीन पर दिखने का मतलब ये होता था कि उससे ग्लैमर भी जुड़ जाता था बहुत हद तक आप अपने इलाके में जहाँ रहते हैं तो शुरू शुरू में जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की और मेरे इलाके के लोग मेरे गाँव के लोग मेरे शहर के लोगों ने जब देखा कि उनके बीच का एक आदमी उनके बीच का एक बच्चा टीवी पर रिपोर्टिंग कर रहा है और तमाम बातें कह रहा है समाज को सूचनाएं पहुंचा रहा है तो बहुत उस टाइम बहुत अच्छा अनुभव रहता था और कई बार गर्व भी फील होता था कि भाई मेरे समाज को मुझ पर गर्व है तो मुझे खुद को भी ऐसा लगता था कि मैंने बड़ा काम किया है चूंकि मेरे पिताजी तृतीय वर्ग में रेलवे में थे तो समाज के एक निचले तबके से ही संपर्क थोड़ा जुड़ाव था हमारा उस वक्त उनके लिए भी ये प्राउड का विषय था और कई बार मुझे वो कहते थे कि शायद तुमने सही चुनाव किया है क्योंकि समाज में मैं जहां भी जाता हूँ उठता हूँ बैठता हूँ सब कहते हैं कि भाई आपका बेटा तो बहुत आगे गया है ये वक्त था वो लेकिन अब तो टी जर्नलिज़्म का दूसरा पक्ष और आधुनिक पक्ष है सामने तो मेरी जर्नी इस तरह से रही है और अब मैं ज़्यादातर राजनीति से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं पिछले चार पाँच वर्षों से और उसी से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग हो सकता है वो या फिर राजनीति के क्षेत्र में मेरा राजनीतियों से प्रबंधन का काम भी है उनके प्रचार प्रसार से रिलेटेड या चुनाव के दौरान जो वो काम करते हैं उनके प्रचार प्रसार से रिलेटेड काम भी करता हूँ जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और अपने माता पिता के बारे में बताया आपने आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हमें जो है परिवार में सभी लोगों का अलग अलग क्षेत्र होता है वैसे ही आपने अपना क्षेत्र अलग ही चुना और वो सही भी लगा कुछ समय के बाद कि किस तरह से हम अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकते हैं एक छवि बना सकते हैं अपने करियर के माध्यम से एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि करियर मीडिया के अंदर या जर्नलिज्म में चुनने का ये आपका रुचि था या फिर आप किसी के द्वारा प्रेरित होकर इस फील्ड में आए देखिए बहुत इंटरेस्टिंग uh, <laughs> सवाल भी है आपका और जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली uh, मैं डेली आया था और सिविल सर्विसज की सेवा को आ, के लिए तैयारी कर रहा था स्टूडेंट था मैं तो उन दिनों पापा पैसा भेजा करते थे दिल्ली में स्टूडेंट के तौर पर सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए हमें चार से पाँच हज़ार रुपये भेजे जाते थे तो हालांकि चार से पाँच हजार रुपये तो, उस वक्त कोई कम नहीं था आराम से एक स्टूडेंट अपना आ, पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर सकता था और आराम से रह सकता था शेयरिंग बेसिस पे जो होता है मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता था लेकिन उन दिनों मैंने पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का शौक था सिविल सेवा के लिए बड़ी कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है पढ़ाई लिखाई को लेकर के और बहुत सारी बुक्स भी खरीदनी पड़ती है महंगी बुक्स होती थी तो कई बार मुझे ऐसा फील होता था कि पिताजी से इतना पैसा मांगूंगा तो कैसे मिलेगा तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और इतफाक से जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू शुरू किया तो उन दिनों विनोद दुआ साहब टी के बड़े प्रतिष्ठित नाम है टी पत्रकारिता के इतफाक कहें या डेस्टनी कहें दोनों ही मान लें मुझे उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला यानी देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक उनकी पुत्री थी छोटी बेटी थी वो आजकल कॉमेडी शो शो में बहुत फेमस हो चुकी हैं मेरी स्टूडेंट हैं तो उनको पढ़ाने का मौका मिला और उनको पढ़ाते पढ़ाते मुझे, मुझे टीवी जर्नलिज़्म के बारे में रुचि जागी टीवी जर्नलिज्म के बारे में जानकारी भी मिली और कभी कभी वो मिलते थे तो वो कहते थे कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो विनोदा साहब मिलते थे तो, तो धीरे धीरे एक अजीब प्रकार प्रकार का जुड़ाव हो गया मेरा जर्नलिज्म की तरफ टीवी जर्नलिज्म की तरफ क्या बात है तो वो उन दिनों एक प्रोग्राम करते थे बहुत फेमस प्रोग्राम उनका होता था बल्कि यू यूँ कहें कि उनके प्रोग्राम की अलग छाप होती थी अभी भी है एक झुकाव तो वहीं से पैदा हुआ और सिविल सेवा में मैं टॉप मैं, मैं ये ठान कर आया था कि सिविल सेवा में अगर मुझे कामयाबी मिली तो मैं टॉप थ्री स्लॉट्स को छोड़ नीचे नहीं जाऊंगा यानी आईएएस आईपीएस और आईएफएस का ग्रेड अगर मुझे मिल जाता है सफलता उसमें कामयाबी मिल जाती है तभी जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा तो दुर्भाग्य से मुझे वो सफलता उस श्रेणी की सफलता नहीं मिल पाई तो मैं टीवी पत्रकारिता में आ गया अच्छा, और टीवी पत्रकारिता में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मार्स कॉम किया और उसके बाद फिर सिलसिला जो शुरू हुआ वो चल ही रहा आज तक चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ था जर्नलिज्म में एंट्री कैसे हुआ उसके बारे में आपने बताया आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें होगी संजय चंद्रा जी से लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक। एक छोटा सा सुनते बात प्यारा आप रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ऐसी लागी लगन।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 महलों में पली बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गने लगी महलों में पली बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली बनके जोगन चली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 प्रचार प्रसार का जो माध्यम है राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें किस तरह का उनका प्रोजेक्ट चलता है किस तरह की बातें होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर भी उन्होंने इन चीज़ों को करने की कोशिश की है तो लगातार टी वी से सीधा जर्नलिज़्म के साथ जुड़े और जर्नलिज्म के साथ साथ अभी राजनीतिक फील्ड में वो भी एक जर्नलिज़्माला ही हिस्सा है जिसमें वो अलग सा अपना काम अभी कर रहे हैं तो आइए मैं जानना चाहूँगा संजय जी कि काफ़ी बार होता है कि हम किसी करियर को चुनते हैं काफ़ी अच्छी बातें होती हैं शुरुआत में हमें बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन जैसे जैसे हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कुछ समय बीतता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें भी आ जाती हैं तो आपके इस टीवी जर्नलिज्म में जब आपने शुरू शुरू में कदम रखा तो खुशी हुई उसके बाद मुश्किलें कहाँ पर आई और किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा देखिए टीवी जर्नलिज्म का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है चुनौतियों से भरा हुआ है एक तो आपको परफेक्शन के साथ और समय सीमा में रहकर करना पड़ता है निश्चित समय सीमा में रहकर और परफेक्शन के साथ करना पड़ता है कोई भी सूचना ऐसी जो आपने एकत्रित की उसको वेरीफाई करके और उसको जल्दी से जल्दी श्रोता तक पहुँचाना या दर्शकों तक पहुँचाना पड़ता है विजुअली तो ये एक बड़ा कठिन टाइम होता है जब जब चैलेंज वाली बात होती है क्योंकि आपको विजुअल्स भी इकट्ठा करने हैं उसके सबूत और प्रमाण भी जुटाने हैं और उसको उन सबूतों के साथ उन प्रमाण के साथ ऑथेंटिकली जनता तक पहुंचाना भी है और एक जल्दबाजी भी आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले पहुंचने का एक दौड़ है आपको मालूम है टीवी पत्रकारिता में नहीं। नहीं। जल्दी से जल्दी हम लोगों तक पहुंच सकें तो ये एक बड़ा संघर्षपूर्ण टाइम होता है किसी भी न्यूज़ को जनता तक पहुँचाने इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं और उससे रोज़ हमें शुरुआती दौर में तो रोज़ ही रूबरू होना पड़ता था कई बार जब हम लोग बहुत शुरुआती दौर में थे तो आ, हम लोग सभी चीज़ों को नहीं समेट पाते थे सीनियर से डांट पड़ती थी कि ये विजुअल्स नहीं हैं। मान लीजिए कि कहीं पर जैसे मैं शुरू में क्राइम कवर करता था तो क्राइम कवर करने गया तो आ, परिवार के पूरे विजुल्स क्यों नहीं आए जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके साथ वारदात हो गई उसका फ़ोटो क्यों नहीं लेकर आए सो बहुत सारी बारीकी टीवी जर्नलिज्म में बहुत सारी बारीकी है आपको सब कुछ दिखलाना पड़ता है तो यह एक चुनौती भरा काम रहता है एक जर्नलिज्म के लिए जर्नल्स के लिए लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको अनुभव मिलता जाता है फिर और आप आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों को आप समाहित कर लेते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टीवी जर्नलिज़्म का क्षेत्र जो है वो रोज़ चुनौतियों को लेकर आता है हर रोज़ एक नई चुनौती है आपके लिए अगर आप उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप मेरे ख़्याल से स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं नई लोगों में ज़्यादा ऊर्जावान शक्ति और द द लबालब उनके अंदर एक तरह से इंस्टिंक्ट होता है तो उससे आपको एक तरह से आगे रहना है टीवी जर्नलिज्म में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको रोज अपने आप को अपडेट करना है धीरे धीरे जैसे समय बीतता है आप सीनियर होते जाते हैं तो एक नए पोजीशन पर आपको नई जिम्मेदारी मिलती है और उस जिम्मेदारी को अगर आप सही तरीके से निभा रहे हैं तो ठीक है नहीं तो फिर टीवी जर्नलिज़्म से बाहर का रास्ता बड़े बड़े जल्दी <laughs> आपको देखना पड़ता है आ, भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला और ऐसी परिस्थिति नहीं आई लेकिन हर किसी के करियर में एक मोड ऐसा आता है जब वो चाहता है कि वो और ऊंचाई हासिल करें कुछ चेंज भी चाहते हैं जी तो एक वक्त ऐसा आया मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे किसी टीवी चैनल में ऑन पैनल सैलरी पर नहीं काम करना है अब मैं इंडिपेंडेंटली काम करूँगा और जिसकी क्षमता भी मुझे लग रहा था कि मैंने जुटा ली है जी, जी, जी। ऐसा ही करना शुरू किया फिर मैंने और फिर धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स से जुड़े क्षेत्रों में भी आ गया कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मैंने चुनाव प्रचार का काम देखा कुछ पार्टीज़ के लिए भी मैंने चुनाव प्रचार का काम देखा बिहार के इलेक्शंस को मैंने वहाँ के चुनावी प्रबंधन के लिए काम किया मैंने एक पार्टी के लिए और उसके बाद यूपी में काम किया उत्तराखंड में काम किया दिल्ली में काम किया फिर जनरल इलेक्शन हुए उसमें काम किया फिर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के निजी जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो उसको लेकर के उनके निजी क्षेत्र में उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया तो ये सारा अनुभव मैंने पाँच साल में बहुत लंबा वक्त हो गया एक तरह से जुटा जुटा लिया है अब तो यह है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एम हैं जो कहते हैं कि आपको मेरे प्रचार प्रसार का काम चुनाव में देखना ही देखना है क्योंकि कि आप बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो ये एक रहा है हमारा और इसमें भी नई चुनौती है इसको अगर मान लीजिए किसी आप एमएलए या एमपी के लिए काम कर रहे हैं उनको कामयाबी नहीं मिली तो फिर दिक्कत है तो फिर, तो फिर नाकामयाबी आपके सिरे भी आ सकती है तो ये बहुत चुनौती का काम है ये भी बहुत घुमा फिरा के चैलेंज तो है ही चैलेंज तो जीवन के हर कदम पे है और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी जी। एक बार मैं अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू सुन रहा था नहीं, नहीं, तो उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया हाँ। कि सर ये बताएं कि आप तो बहुत कामयाब हैं अब आपको किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है नहीं। तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने अपने पिताजी को याद करते हुए कहा कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष संघर्ष आखिरी सांस तक है संघर्ष कभी जीवन में खत्म नहीं होता तो जब इतनी बड़े हस्ती का संघर्ष खत्म नहीं होता तो हम लोग तो बहुत छोटे मोटे हैं संजय जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया और संघर्ष के बिना जीवन भी नहीं है जहाँ संघर्ष खत्म हो जाता है वहाँ पर जीवन भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि संघर्ष हमारे जीवन को निखारता है हमारे अंदर की काबिलियत को बाहर निकाल के लोगों के बीच में रखता है इसीलिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है इसके साथ में हमारा जीवन भी बनता रहता है हम बहुत ही आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी अगर चाहे कि भाई टी जर्नल जर्नलिज्म हो या फिर जर्नलिज़्म का फील्ड आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसमें है हर जगह देखते हैं टीवी न्यूज़ वगैरह सब कुछ जो है उसमें लोग बहुत ही रुचि से उन चीज़ों को देखते हैं ऐसे में अगर कोई युवा हमारा साथी इस फील्ड में जाना चाहता है तो मुझे ये बताइए कि उस युवा को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कौन से टाइप के स्किल्स हो तो इसमें वो कामयाब हो सकता है देखिए टीवी जर्नलिज्म के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ चीज़ जो है वह है प्रेजेंटेशन उनका ठीक होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी गुण उनमें प्रेजेंटेशन का है तो उसे और निखारा जा सकता है बहुत सारे संस्थान हैं अच्छे संस्थान से अगर उन्होंने पत्रकारिता की है टीवी पत्रकारिता का कोर्स करेंगे अगर तो उनके अंदर जो काबिलियत है उसको बहुत हद तक निखारा जा सकता है और सीधे वो उनको जॉब भी ऑफर्स हो सकते हैं मीडिया क्षेत्र में जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पर कैंपस इंटरव्यू भी होता है तो मैं कहूंगा तो अच्छा। <laughs> उनको हर उस चीज को बारीकी से देखना आना चाहिए जो समाज में घटित हो रहा है क्योंकि न्यूज क्या है न्यूज वही है जो अनयूजल है जो सामान्य से हटकर है उसे न्यूज हम कहते हैं सामान्य परिभाषा अगर कह तो, तो उनको उन, उन घटनाओं को देखने समझने और बारीकी से परखने की जिम्मेदारी दी जाती है जर्नलिज़्म में और उस पर लिखना बोलना पड़ता है बताना पड़ता है तो बेसिक क्वालिटी तो यही है समाज का किसी वर्ग का आदमी किसी वर्ग का स्टूडेंट इस इसके लिए आ सकता है बस उसमें ये मामूली सी उत्कंठा होनी चाहिए कि वो लोगों को बता पाए समझा पाए बस इतनी सी जिम्मेदारी निभानी होती है हुँ, लेकिन हुँ, हुँ. कई बार ये जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है उसको हम सेंसिटिव तरीके से हमें निर्वहन करना पड़ता है तो जो लोग भी टीवी पत्रकारिता में आना चाहते हैं या पत्रकारिता के कि किसी भी विधा में जाना चाहते हैं उनको बस ये ध्यान रखना है कि वो जिस घटना की भी रिपोर्टिंग करें बारीकी से उस घटना की सच्चाई को जाने पहचाने समझें खुद और फिर उस पर आगे बढ़ सकते हैं तो टीवी जर्नलिज़्म का मूल मंत्र तो और या किसी भी जर्नलिज्म का मूल मंत्र तो यही है किसी भी विधा का और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर वो टीवी पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो बहुत सारे संस्थान हैं देश में जहां एंट्रेंस भी है उसके ज़रिए एडमिशन होता है अगर वहां से वो करेंगे तो मेरे ख्याल है कि आने वाले टाइम में उनका करियर भी उज्जवल रहेगा जी जी जी संजय जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया हमारी वह साथी अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आते हैं तो बहुत वेलकम है आपका और काफ़ी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन बात यही है कि कितना आप सीख पाते हैं और कितना अच्छा आपके अंदर प्रेजेंटेशन का जो स्किल है वो आपके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं छुपा हुआ भी होगा उसको थोड़ा सा उजागर कीजिए और फिर बाद में आप आगे बढ़ते जाएँगे धीरे धीरे तो ये आपके अंदर स्किल देख लीजिए अगर ये है तो आप ज़रूर इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं मुकाम हासिल कर सकते हैं तो चलिए संजय जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण आपको सुन रहे हैं और ख़ास हमारे जो श्रोता है वैसे तो पूरे देश में हमको एप्लीकेशन इंटरनेट के माध्यम से सुनी रहे हैं लोग लेकिन खास जिस जगह पर ये स्टूडियो है आबू रोड में शांतिवन में और इसके आसपास में जो हमारे टाइब्रल बेल्ट के लोग हैं आदिवासी लोग निवास करते हैं यहाँ पर पहाड़ों में दूर दूर रहते हैं लोग तो मैं चाहूँगा कि इन सभी लोगों को देखने के बाद इनका जैसे कि सरकार भी काफ़ी जो है बहुत सारे योजनाएँ बनाती हैं लेकिन फिर भी इनका विकास दर अगर हम लोग प्रैक्टिकल में देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच जी जी सच कह इस धारा है, उससे जुड़े जी, तो कैसे हो सकता है आ, मेरा ये मानना है की कम्युनिटी रेडियो के आने से समाज के जिन तबको की चर्चा आप कर रहे हैं जी जी जी खासकर ट्राइबल लोग जी जी जी वहाँ जो आप लोगों का पेनिट्रेशन हुआ है वहाँ उस उन समाज के उन पिछड़े वर्गों तक तो जो आप पहुँचे हैं जी जी तो मेरा मानना है कि कम्युनिटी रेडियो उसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है ही ही ही अब रही बात सरकार की योजनाओं की और जो ट्राइबल बेल्ट है जो पिछड़े लोग हैं उन तक उस योजनाओं का उन, उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच रहा है और कैसे पहुँचना चाहिए ही ही तो मेरा ये मानना है कि मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है नहीं, और खासकर कम्युनिटी रेडियो या लोकल टीवी चैनल हैं इन सब का सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है जी, जी, और वो जिम्मेदारी ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती नहीं, नहीं। जैसे कि मान लीजिए पेंशन योजना है जी, जी, या सरकार ने कोई भी कार्यक्रम उन लोगों के लिए शुरू किया है जो ट्राइबल इलाके में है या खासकर ट्राइबल के लिए किया है मैं मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि उन योजनाओं की जानकारी ट्राइबल्स को होती नहीं है और अगर होती है तो वो उसका लाभ उठाने पाने की स्थिति में नहीं रहते लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे या जानकारी नहीं रहेगी तो योजनाएं अपनी जगह धरी की धरी रह जाएंगी सरकार योजनाएं लाती हैं और उसकी जानकारी के अभाव में वो वो योजनाएँ सफल नहीं हो पाती हमारे यहाँ लोग इतने पिछड़े हैं अभी भी समाज में उनको पढ़ना नहीं आता उनको लिखना नहीं आता वो किस दफ्तर में जाकर अपने हक की मांग करें ये नहीं आता तो मेन हर्डल जो हमारा है वो योजनाओं की जानकारी को लेकर के है योजना योजना क्या है इसकी और और जनता का क्या हक हाँ है हुँ हुँ हुँ. जनता को भी नहीं नहीं मालूम कि हमारा क्या हक है कि हम किसके पास जा सकते हैं तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान है जो आप लोग कर रहे हैं या लोकल टीवी चैनल्स कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आप लोग चाहें तो किसी सरकारी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है और लोगों को लोगों का क्या अधिकार है नहीं, नहीं। उनको बताएँ कि आप आपका ये अधिकार है आपको ये लेना चाहिए तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा और मेरे ख्याल से हम लोग आप कर भी रहे होंगे लोकल टीवी चैनल्स भी कर रहे होंगे तो इससे आने वाले टाइम में बदला तस्वीर बदलेगी तस्वीर बदली जी संजय जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को और ख़ास करके जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं ट्राइबल बेल्ट में यानी जो गांव में रह रहे हैं आदिवासी हमारी जनता सुन रहे हैं खेत में काम करने वाले किसान सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ तक संजय भाई की बात है वो जिस तरह से आपको कहा कि सरकारी योजनाएँ है जो हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाती हैं या आप सुन लेते हैं लेकिन उन चीज़ों को पाने के लिए जिस तरह से आप दफ्तर में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो उन चीज़ों को किस तरह से आप ले सकते हैं रिसीव कर सकते हैं उसके कुछ फॉर्म्स वगैरह बनना होता है शायद उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती होगी लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जो भी आपके यहाँ घर में पढ़ा लिखा लड़का हो उनको साथ में ले जाइए और फिर उन सारी चीज़ों को समझ के आप उन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं फिर भी कई दिक्कत आते हैं तो तो फ़ोन करके भी आजकल जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गया आपके हाथ में फ़ोन है तो फ़ोन से आप बात करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक आती है उसको आप भी समझें और उसका लाभ आप ले संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जी जी जी बहुत शुक्रिया आपका रेडियो मधुबन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम्युनिटी रेडियो के तौर पर निभा रही है और मेरा मानना है कि पूरे राजस्थान में रेडियो मधुबन और कम्युनिटी रेडियो जो है मधुबन ने जो स्थान बनाया है रेडियो मधुबन ने वो बहुत ही सराहनीय है <laughs> और मैं बड़े उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ रेडियो मधुबन के लिए थैंक यू वेरी मच धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और संजय भाई जी जो भी बातें आपको बताई हैं और आशा करता हूँ आप सभी को अगर पसंद आए तो उन चीज़ों को अपने जहन में रखिए और अपना जीवन जो है श्रेष्ठ बनाए सुंदर बनाए स्वस्थ बनाए मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और संजय जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार, नमस्कार नमस्ते खमा गणिसा